यानी जुम्मे के जुम्मे मैं आपको किसी इंकलाबी शख्सियत क्रांतिकारी की बताता हूं, जिनके पर पर, कदम पर आप चल आज मैं आपको एक क्रांतिकारी छात्र नेता की कहानी सुनाने जा रहा हूं, जो माफिया से लोहा लेते हुए शहीद हो गए थे इस क्रांतिकारी छात्र नेता का नाम है चंद्रशेखर प्रसाद चंद्रशेखर प्रसाद का जन्म 20 सितंबर सन उन्नीस को बिहार के सिवान जिले के बिंदुसार गांव में हुआ था। बिंदुसारेवान जिला उत्तर बिहार में एक छोटा सा जिला है और भारत वर्ष के प्रथम राष्ट्रपति डॉ राजेंद्र प्रसाद इसी जिले के रहने वाले थे चंद्रशेखर प्रसाद को परिवार के लोग प्यार से चंदू कहकर बुलाते थे जब चंदू सिर्फ आठ साल के थे तो उनके सर से उनके पिता का साया गया चंदू पढ़ने लिखने में तेज थे और उनका दाखिला सैनिक स्कूल तिलैया में हो गया सैनिक स्कूल से तालीम पूरी करने के बाद चंद्रशेखर प्रसाद का चयन नेशनल डिफेंस एकेडमी में हो गया यानी राष्ट्रीय रक्षा एकेडमी में दो साल तक चंद्रशेखर प्रसाद ने एनडीए में ट्रेनिंग भी ली लेकिन एनडीए की ट्रेनिंग उन्हें रास् और उसके बाद उन्होंने एनडीए छोड़ दिया चंद्रशेखर प्रसाद पटना यूनिवर्सिटी आ गए और वहां उन्होंने छात्र राजनीति शुरू कर दी वे एआईएसएफ के सदस्य बन गए जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की छात्र इकाई थी सन उन्नीस में चंद्रशेखर प्रसाद जेएनयू यानी जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय चले गए यहाँ पर उन्होंने आयसा नाम का संगठन ज्वाइन किया आईसा का मतलब है ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी लेनिनवादी का छात्र संगठन है जेएनयू में चंद्रशेखर प्रसाद चंदू के नाम से ही छात्र छात्राओं में बहुत लोकप्रिय हो गए। वे जेएनयू छात्र संघ के उपाध्यक्ष चुने गए और फिर दो बार जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष रहे उन्हें जेएनयू के इतिहास में छात्र संघ का सबसे लोकप्रिय अध्यक्ष माना जाता है जे में छात्र राजनीति के दौरान चंद्रशेखर प्रसाद कहा करते थे कि मेरी ख्वाहिश है कि मैं भगत सिंह की जिंदगी जीव और की मौत मरूं। छात्र राजनीति करने के बाद चंद्रशेखर प्रसाद अपने गृह जिले सीवान लौट यह उन्नीस का दशक था नाइनटीन का उन दिनों सिवान में मोहम्मद शाहबुद्दीन नाम के एक खूंखार माफिया सरगना का आतंक था यह माफिया डाउन सिवान का सांसद बन गया था सिवान से लोकसभा का एमपी था सिवान में शहाबुद्दीन के दहशत की वजह से उसकी मर्जी के खिलाफ एक पत्ता भी नहीं खड़कता था चंद्रशेखर प्रसाद ने सिवान में आकर मोहम्मद शहाबुद्दीन को ललकारना शुरू किया यह बहुत हिम्मत भरा काम था और पानी में रहकर मगर से बैर लेने के बराबर था दो अप्रैल सन उन्नीस को सिवान में चंद्रशेखर प्रसाद और उनके साथियों ने एक बंद बुलाया ये बंद बढ़ते हुए अपराधों के विरुद्ध बुलाया गया था इसी बंद के सिलसिले में 31 मार्च सन उन्नीस को सीवान के जयप्रकाश चौक पर चंद्रशेखर प्रसाद एक नुक्कड़ सभा को संबोधित कर रहे थे तभी शहाबुद्दीन के गुर्गे वहाँ आ पहुंचे और उन्होंने अंधाधुंध गोलियां चलानी शुरू कर दी इस गोलीबारी में चंद्रशेखर प्रसाद और उनके एक साथी श्याम नारायण यादव शहीद हो गए उस समय चंद्रशेखर प्रसाद की उम्र महज 33 वर्ष थी चंद्रशेखर प्रसाद की शहादत ने पूरे हिंदुस्तान को हिला कर रख दिया जेएनयू और अन्य विश्वविद्यालयों से हजारों छात्र छात्राएं सिवान पहुंच गए सिवान में छात्र छात्राओं की एक बहुत बड़ी रैली हुई जिसे चंद्रशेखर प्रसाद की बूढ़ी माँ कौशल्या देवी ने संबोधित किया नई दिल्ली में बिहार निवास के बाहर भी जेएनयू के छात्र छात्राओं का विशाल प्रदर्शन हुआ भारत वर्ष के तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदर कुमार गुजराल ने चंद्रशेखर प्रसाद के परिवार को एक लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया लेकिन चंद्रशेखर प्रसाद की बूढ़ी माँ कौशल्या देवी ने यह कहकर मुआवजा लेने से इनकार कर दिया कि की मेरे बेटे की शहादत का अपमान है कौशल्या देवी ने बहुत ही बहादुरी से चंद्रशेखर प्रसाद के हत्यारों के खिलाफ लड़ाई जारी रखी और चंद्रशेखर की हत्या के पंद्रह बरस बाद सन 2012 में उनके तीन हत्यारों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। मोहम्मद शहाबुद्दीन खुद इस हत्या में बच निकला लेकिन तब तक मोहम्मद शाहबुद्दीन आतंक का साम्राज्य भी बिखरने लगा था एक के एक के बाद कांड में मोहम्मद को अदालत से सजा सुनाई देने लगी थी आज की तारीख में मोहम्मद शाहबुद्दीन दिल्ली के तिहाड़ जेल में कई कांडों में उम्र कैद काट रहा है चंद्रशेखर प्रसाद उर्फ चंदू की जिंदगी पर जेएनयू के छात्र छात्राओं ने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है जिसका नाम है एक मिनट का मौन ये डॉक्यूमेंट्री यूट्यूब पर उपलब्ध है और आप इसे जरूर देखें इस डॉक्यूमेंट्री से आपको चंद्रशेखर प्रसाद की छोटी मगर महान जिंदगी की जानकारी मिलेगी तो साथियों ये थी चंद्रशेखर प्रसाद उर्फ चंदू की कहानी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 sipahi